पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद निरोध स्थिति अथवा स्वरूप स्थिति वाले योगी के कर्म भोग निवृत्ति अथवा परमात्मा की आज्ञा पालन करते हुए प्राणिमात्र के कल्याणार्थ ईश्वर निमित्त होते हैं इन निष्काम और आसक्ति रहित कर्मों के करने में उसके व्युत्थान की स्थिति नहीं होती स्थिति तो निरोध की ही रहती है यह उसकी व्युत्थान की अवस्था है जो अस्वाभाविक अस्थायी और अदृढ़ तथा क्रियाजन्य है ये कर्म निष्काम भाव से और आसक्ति तथा वासना रहित होते हैं इसलिए आगे के लिए भोग और बंधन के संस्कारों के उत्पादक नहीं होते इस स्वरूप स्थिति को गीता में समाधि स्थिति और ऐसे योगी को स्थित प्रज्ञ के नाम से वर्णन किया है गीता अध्याय दो स्थित प्रज भाषा सामस्थ से हि किं प्रभाषेत किसी व्रजेत किं हे केशव का क्या लक्षण है और स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है कैसे बैठता है कैसे चलता है प्रजहातीयदा काम सर्वान्थ मनोगता आत्मनिवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञोच्य हे अर्जुन जिस समय यह पुरुष मन में इच्छित सब इच्छाओं को त्याग देता है उस समय आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्वरूप स्थिति को प्राप्त हुआ स्थित प्रज्ञ कहा जाता है दुखे स्वनु द्विघ्नवना सुखेशु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीमु निरुच्यते दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है मन जिसका और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्प्रिया जिसकी तथा नष्ट हो गए हैं राग भय और क्रोध जिसके ऐसे मुनि को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्त प्राप्ति शुभाशुभम नाभिनदती न ना देशि तस्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस, उस शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेश करता है उसकी प्रज्ञा स्थिर है यदा संघर्ते चाँम कुरोगा व सर्वशः इंद्रियाणिंद्रियाभ्य तज्ञा प्रतिष्ठिता और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है तब उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है विषया विनिवर्तनते निराहार्षे दे रसवर्ण रसोप्यस्य परम दृष्टि निवर्तते इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं परंतु राग नहीं निवृत्त होता और इस प्रज्ञ पुरुष का तो राग भी परम तत्व को साक्षात्के निवृत्त हो जाता है यत तो शपिकोन्ते पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाड़ी प्रमाथी हरती प्रथम मनः हे अर्जुन जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रमथन करने वाली इंद्रियां बलात् हर लेती है तेज सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे ही यशेन्द्रियाड़ी तर प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उससे उन सब इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परमात्म तत्व के पाराण स्थित होए क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिया वस्में होती है उसकी ही प्रज्ञा स्थिर होती है या निशा सर्वभूता तस्म जागृति संयमी यम जागृति भूतानि सा निशा पश्य मुले सर्व प्राणियों की जो रात है उसमें संयमी प्राणी जागते हैं वह तत्व को जानने वाले स्थित मुनि के लिए रात है अवस्था में सब प्राणी तमोगुण के प्रभाव से अंतर्मुख वृत्ति होकर हृदयाकाश में आनंदमय कोश कारण शरीर में रहते हैं तमोगुण के अंधकार के कारण ब्रह्मानंद में रहते हुए भी वे उससे वंचित रहते हैं जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है इमाह सर्वाह प्रजासति सती संप्य न विदुहु सती संप्या मह इतिदोग्य उपनिषद सतृप्ति में ये सारी प्रजाएँ प्राणी सत ब्रह्म में रहते हुए भी नहीं जानते कि हम ब्रह्म में स्थित हैं